नमस्कार मित्रों मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है विनोद नायक की लघु कथा रसायन बारिश थम गई थी चिड़िया घोसले से निकली तो तीनों बच्चों ने बाय बाय किया और कहा मां जल्दी आना भरोसा देकर चिड़िया उड़ गई एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा हमें बारिश से बचाने के लिए माँ के पूरे पंख भीग गए पर हमें एक बूंद पानी भी न लगने दिया दूसरे बच्चे ने कहा हाँ माँ के पंख फैलाने पर ही मैं ठंडी हवा व बारिश से बच पाया तीसरे बच्चे ने कहा यह सब तो ठीक है लेकिन माँ गीले पंखों से ठीक से उड़ भी पा रही होगी या नहीं बच्चे के ये कहते ही तीनों ने घोसले से बाहर झांका। मौसम सुहाना लगा लेकिन माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि घोंसले से बाहर कतई ना निकलना अभी तुम्हें उड़ना भी कहाँ आता है तीनों चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर में चिड़िया दाना लेकर आ गई तीनों की चोच दानों से भरकर चिड़िया फिर उड़ गई चिड़िया ने अब हरे ताजे दानों की खोज में उड़ान भरी मक्के के खेत से कुछ दाने चुनकर बच्चों के पास लौटी बच्चों ने हरे हरे ताजे दाने खाए और सो गए चिड़िया थक गई थी पास में लगे पेड़ से कुछ जामुन खाए और शाम को घोसले में लौटी तीनों बच्चे अभी भी सोए हुए थे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा रसायन किसान ने मक्का पर छिड़का था जिससे उसके बच्चे दुनिया देखे बिना ही सदा के लिए सो गए थे